कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक तरफ तमिल स्टार की फोटो लगी हुई थी और दूसरी तरफ उसके बारे में न्यूज लिखा गया था तमिल स्टार की जो फोटो न्यूज वेबसाइट पर इस्तेमाल किया गया था वो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था तमिल स्टार वैसे तो नीले रंग में था लेकिन उसके ऊपर लाइट पड़ने की वजह से यह हल्के हरे रंग के शेड में भी नजर आ रहा था दरअसल इसे तमिल स्टार का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यह तमिलनाडु के एक राजा के मुकुट में लगा हुआ मणि था इस मणि का इतिहास हजारों साल पुराना था तमिलनाडु के राजा के मुकुट में लगे हुए इस मणि को कई बार चुराया जा चुका है अंग्रेजों के शासन में तो इसे ब्रिटेन भी पहुंचा दिया गया था लेकिन फिर बाद में इसे वहां से खरीद कर वापस भारत लाया गया इसे तमिलनाडु के ही किसी व्यापारी ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए देकर खरीदा था इसके बाद इस मणि को उस व्यापारी ने जगह जगह एग्जीबीशन में लगाना शुरू कर दिया आज से तकरीबन छह साल पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई थी उस प्रदर्शनी में इस तमिल स्टार को भी लगाया गया था तमिल स्टार की वजह से वहां की सिक्योरिटी को बहुत टाइट रखा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तमिल स्टार की सुरक्षा के लिए वहां एक सी की एक खास टीम भी तैनात की गई थी लेकिन फिर भी ना जाने कैसे तमिल स्टार के दूसरे दिन ही वहां से गायब हो गया था इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद भी तमिल स्टार जब एग्जीबिशन से गायब हो गया तो फिर पूरे देश में हड़कंप मच गया खबर दूसरे देश तक पहुंच गई सरकार जल्द से जल्द इस मणि को वापस पाना चाहती थी सो so, तुरंत ही इसके बारे में पता लगाने के लिए सीबीआई की एक स्पेशल टीम का गठन किया गया शुरू शुरू में यह बात तो सामने आ गई थी कि चोरी जोदन सिंह नाम के किसी चोर ने की है लेकिन पुलिस के पास जोदन की आइडेंटिटी से जुड़ा कोई सबूत ही नहीं था पुलिस को पता ही नहीं था कि जोदन सिंह दिखता कैसा है ऐसे में उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था तब से लेकर आज तक सीबीआई की स्पेशल टीम इस केस पर काम कर रही थी लेकिन आज तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी थी मैं या मेरे टीम मेंबर या जानवी या अनूप या रूही या फिर सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या फिर सोलन पुलिस विक्रांत सोच में डूबा हुआ था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये न्यूज कौन लीक कर सकता है विक्रांत ने ये नहीं किया था ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है और न ही विक्रांत को अपनी टीम मेंबर्स यानी की अनुष्का या हर्ष हर्षित पर कोई शक था ये लोग भी न्यूज लीक करने का काम नहीं कर सकते क्योंकि तो उन्हें भला इससे क्या फायदा हो सकता था इसके बाद जानवी भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इस न्यूज के बाहर आने से सबसे ज्यादा नुकसान उसी को है क्योंकि अब तमिल स्टार का पूरा केस उसे हैंडओवर हो चुका है और केस से रिलेटेड कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी जानवी की ही होगी तो पक्का है कि जानवी ऐसी भूल नहीं करेगी अब इसके बाद बचते हैं मिस्टर अनूप अनूप सहगल भी भला क्यों करेंगे ऐसा और दूसरी बात तो अनूप को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था क्योंकि जब विक्रांत इस बारे में जाह्नवी को बता रहा था तब वहां पर तो वो मौजूद भी नहीं था तो फिर मिस्टर आशुतोष आशुतोष सोनी ऐसा कर सकते हैं क्या लेकिन आशुतोष तो विदेश मंत्रालय के ऑफिसर हैं और वो बहुत ही डिसेंट ऑफिसर हैं। उनके ऊपर तो शक करना ही बेकार है इसके बाद बचती है रूही लेकिन रूही भला कैसे ये काम कर सकती है पहली बात तो इस वक्त तो वो पुलिस की कस्टडी में है और फिर ये भी है कि जोधन सिंह उसका बाप है अब उसकी न्यूज लीक करवा के रूही अपने ही पैर में कुरड़े क्यों मारेगी रूही खुद अपने बाप की आइडेंटिटी छुपाकर रख रही थी और उसने खुद ही विक्रांत को बताया था कि उसके बाप के दुश्मन अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं और अगर उसे जोधन के बारे में पता लग गया तो वो तुरंत ही उसे मार देंगे तो फिर भला रूही न्यूज लीक क्यों करेगी कोई चांस ही नहीं है इसके बाद बचते हैं सोलन पुलिस ब्रांच के ऑफिसर या फिर सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर यहाँ का कोई ऑफिसर हो सकता है जिसने न्यूज लीक किया हो अगर बात करें सोलन पुलिस ब्रांच की तो सबसे पहली बात तो यहां के ऑफिसर को विक्रांत ने जोधन के बारे में ज्यादा कुछ बताया भी नहीं था उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी और दूसरी बात यह है कि न्यूज को लीक करने के लिए हाई प्रोफाइल हैकर की मदद ली गई है सोलन पुलिस ब्रांच के पास तो कोई इस लेवल का हैकर है भी नहीं ऐसे बहुत कम संभावना है कि सोलन पुलिस ब्रांच में से कोई हो सकता है जिसने न्यूज लीक किया हो कुल मिलाकर आखिरी और अंतिम रूप से पूरा शक सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ही जा रहा था निश्चित रूप से वहीं के किसी आदमी ने ये न्यूज लीक किया है और पूरी संभावना है कि वहां के किसी सीनियर ऑफिसर ने यह किया होगा विक्रांत को सबसे ज्यादा शक सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पर ही हो रहा था उसे पूरी उम्मीद थी की वही के किसी ऑफिसर ने न्यूज लीक किया है इसके पीछे विक्रांत को चार इम्पोर्टेंट फैक्टर भी समझ आ रहे थे पहला तो यह था कि सेंट्रल सीआईडी के ऑफिस में काफ़ी हाई लेवल के ऑफिसर मौजूद थे और अगर वो चाहें तो किसी भी केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन तुरंत निकाल सकते हैं ऐसे में हो सकता है कि उन्हें तमिल स्टार केस के बारे में पता लग गया हो दूसरा फैक्ट ये था कि किसी प्रोफेशनल हैकर को हायर करना वहां के ऑफिसर के लिए बहुत आसान है वो एक सेकेंड में इंडिया के टॉप लेवल के हैकर को बुला सकते हैं और न्यूज़ को लीक करने में हैकर ने ही मुख्य भूमिका निभाई है इसके बाद तीसरा फैक्टर यह भी था कि जितनी जल्दी ये सब हुआ है इतना फास्ट काम तो सिर्फ सेंट्रल सीआईडी के लोग ही कर सकते हैं विक्रांत ने अभी पिछली रात को ही सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में फ़ोन करके इस केस के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था और फिर आज सुबह होते होते ये न्यूज़ बाहर आ गई है इतनी जल्दी तो सिर्फ सेंट्रल सी के ऑफिसर ही काम कर सकते हैं इसके बाद चौथा फैक्टर ये था कि विक्रांत ने पहले से ही अपने अदृश्य डिटेक्टर टूल को एक्टिवेट कर रखा था ऐसे में अगर उसके आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है तो फिर उसे तुरंत पता लग जाता है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इसका मतलब विक्रांत के इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने भी ये न्यूज लीक नहीं की है यानी कि यहाँ से भी यही शक हो रहा था कि सेंट्रल सी से के ऑफिसर से इस काम में इन्वॉल्व थे लेकिन वहां का कौन हो सकता है और सबसे बड़ा सवाल क्यों आखिर सेंट्रल सी से के ऑफिस से कोई ये हरकत क्यों करेगा दो रीजन हो सकते हैं या तो कोई ऑफिसर जानवी से अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई विक्रांत से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है जानवी पहले भी स्पेशल टीम में काम कर चुकी है मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत को बताया था ऐसे में हो सकता है कि वहां पर काम करने के दौरान जानवी का किसी के साथ झगड़ा हुआ रहा हो इस वजह से हो सकता है कि अब वो जानवी को परेशान करने के लिए ये सब हरकत कर रहा हो ओ, इसकी माँ की अचानक से विक्रांत को कुछ याद आ गया और वो शॉकड होकर अपना सिर पकड़ कर बैठ गया कहीं ये काम सेक्शन चीफ़ अरुण का तो नहीं है कहीं उसे पता तो नहीं लगा कि वहाँ टॉयलेट में बम मैंने रखा था भले ही उसके पास कोई सीधा सबूत नहीं है कि मैंने ही टॉयलेट में बम रखा था लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसने मुझे वहाँ कॉरीडोर में देख लिया हो क्योंकि मैं बम फटने के समय वहाँ टॉयलेट के कॉरीडोर में ही तो था ही हो सकता है कि सेक्शन चीफ अरुण को मेरे ऊपर शक हो गया हो और फिर वो अपना बदला लेने के लिए ये सब हरकत कर रहा हो लेकिन अगर ऐसा है तो भले ही विक्रांत तरह तरह के कंडीशन समझते हुए न्यूज लीक करने वाले के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो किसी भी सॉलिड कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा था भले ही एक बार के लिए उसे लगा कि सेक्शन चीफ मिनिस्टर अरुण अपना बदला लेने के लिए ये सब कर सकते हैं लेकिन फिर विक्रांत को लगा कि तमिल स्टार की न्यूज़ कोई मामूली न्यूज़ नहीं थी ये पूरे देश से जुड़ा मामला है सेक्शन चीफ ऐसे पर्सनल दुश्मन निकालने के लिए देश के मान सम्मान से समझौता करने की भूल कभी नहीं करेंगे क्योंकि ये बात तो मिस्टर अरुण भी बहुत अच्छे से समझते होंगे कि अगर ये बाहर किसी को पता चला कि ये न्यूज़ उनके द्वारा रिलीज की गई है तो उन्हें बहुत कड़ी सजा से गुजरना पड़ जाएगा ऐसे मिस्टर अरुण इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे लेकिन फिर हो सकता है कि जानवी की किसी के साथ गहरी दुश्मनी रही हो।, हो सकता है कि अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर हर्षित पहुंच गया उसने विक्रांत को बताया कि सर मैंने हर न्यूज़ वेबसाइट वालों से कांटेक्ट करके पता करने की कोशिश की है उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर ये न्यूज़ कैसे पब्लिश हुई है सर अब तो पक्का है कि किसी हाई प्रोफाइल हैकर ने ही इस काम को अंजाम दिया है मुझे तो सर लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है विक्रांत यह खबर सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ उसे पहले से ही पता था कि अभी न्यूज़ वेबसाइट से कुछ भी नहीं पता लगने वाला है वो पहले से ही समझ चुका था कि जिस किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है उसने पूरी तैयारी के साथ ये सब किया है और इतनी आसानी से उसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है सर अब हम क्या करें क्या करना चाहिए हर्षित ने परेशान होते हुए विक्रांत की तरफ देखकर सवाल किया अरे हमें क्या करना है हमें क्या मतलब हमने तो केस हैंड कर दिया है ना ऑलरेडी हर्ष ने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा मैं तो कहता हूँ की चलो हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और सीधे देरादून चलते है वहां पर हमें सिर काटने वाले केस पर अभी काम करना है अरे तुम पागल हो क्या अकल नहीं है ज़रा सी भी नुष्का ने हर्ष को फटकारते हुए कहा यह तमिल स्टार की बात है समझे वो नॉर्मल गहने की चोरी नहीं है पूरे देश का मामला है दिल्ली तक से फ़ोन आ रहे हैं और अगर हम यहाँ से पूरा मैटर सॉल्व किए बिना हिले तो देहरादून के बजाय सीधा घर जाना होगा वो भी सस्पेंशन लेटर के साथ अरे तो तमिल स्टार है तो इंश्योरेंस तो होगा ही इसका अब जिस बिजनेस का है वो सीधे इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करके अपना हर ले ले बात ख़त्म इसमें इतना सीरियस मैटर क्या है हर्ष ने जवाब दिया ओहो अनुष्का ने अपना सिर पीटते हुए कहा ये नेशनल ट्रेजर है भले ही इसे बिजनेसमैन ने खरीदा है लेकिन इस पर गवर्नमेंट का भी अधिकार है दूसरी बात अमूल्य चीज का मतलब समझते हो ना? मतलब ये सिर्फ एक ही है कितने भी पैसे खर्च कर लो दूसरा नहीं मिल सकता तो इंश्योरेंस की कोई बात ही नहीं है तो इसका मतलब कि हायर अप्स द्वारा अब हमें इस केस पर माथा मारने के लिए कहा जाएगा हर्ष अपना सिर पकड़ते हुए कहा शिट यार तभी तो मैं कहूं कि ये अनूप सर इधर उधर पागलों की तरह क्यों घूम रहे हैं जैसे इनकी नानी मर गई हो विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए बोलना शुरू किया अभी जो मुझे समझ आ रहा है हमें विक्रांत ने जैसे बोलना शुरू किया बाकी के लोगों ने बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए उसकी बातों की ओर गौर करना शुरू कर दिया लेकिन विक्रांत के कुछ कहने से पहले ही वहाँ पर अनूप से आगल भागते हुए फिर से वहाँ पहुंच गए उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ठीक है अभी हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि इस इश्यू को विक्रांत और जानवी की टीम मिलकर सॉल्व करेगी और उन्होंने एक हफ्ते यानी कि सात दिन का डेडलाइन भी दिया है अब अगर सात दिन के भीतर तुम दोनों की टीम इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाती है तो फिर तुम दोनों को डिसमिस कर दिया जाएगा